आज 26 जून 2014 गुरुवार का दिवस है और आप सबका यह हृत आश्रम में स्वागत है हम श्याम उपाय को एक बार पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और हम उसका सिंहवालोकन करना है हमको उसको तो रिप्रोस्पेक्टिव देखना है कि किस तरीके से हम श्याम उपाय की हमारी क्या कॉन्सेप्ट है उसको ब्रॉड कॉन्सेप्ट है हमको मोटे तौर पर किसी कॉन्सेप्ट बनती है तो शाम्भु उपाय वो उपाय है या सर्वोच्च चेतना में प्रवेश करने की वो विधि है जिसमें साधक को किसी तरह का कोई क्रियाकलाप नहीं करना होता है वरान अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाना होता है और उसको उस पर जमी जो काई है उसको साफ करना होता है हमारी अपनी चेतना सर्वोच्च चेतना से एक है जैसे एक मटका उसके अंदर जो स्पेस है वो वल्लभ आप इधर आ जाओ थोड़ा सर्किंग तो अपनी जो चेतना है वो सर्वोच्च चेतना से वैसी ही एक है जिसे एक मटके के अंदर का स्पेस बड़े अंतरिक्ष से एक है मटके का अस्तित्व तो जब तक है तब तक हम उसको घटाकाश बोल सकते हैं तो मटके का अस्तित्व तो जैसे समाप्त तो होता है घटाकाश और महान आकाश के बीच में जो फर्क था वो समाप्त वही काम हमको उद्यम भैरव के रूप में करना होता है वही उसी का नाम शां है बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि हमको अपनी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के बाहर आना है हमारी सीमाएं आणु की वजह से हैं और वो सीमाओं में हम अपने आप को छोटा दीनहीन बुढ़ा जैसा भी हो हम अपनी सीमाओं की परिभाषाएं करते रहते हैं और हमारा पूरा जीवन सीमाओं की परिभाषा करते करते जाता है मैं बीमार हूँ मैं दुबला हूँ मैं छोटा हूँ मैं ठिकना हूँ असमर्थ हों अशक्त हों इस तरह क्योंकि हम सतत अपनी पहचान अपने शरीर से कहते तो इस पहचान से बड़ी एक जो पहचान है हमारी जो महाकाश वाली पहचान है उस पहचान के लिए हमको अपनी सीमा के बाहर आना जरूरी है और सीमा को बाहर आने के लिए ठीक वैसा ही प्रयास करना होता है जैसे घड़े को नष्ट किया और वैसे उसका और महान का जो फर्क है वो समाप्त हो गया ऐसे ही हम अपने आप को विचारों से मुक्त धारणाओं से मुक्त संस्कारों से मुक्त मान्यताओं से मुक्त ऐसे इन सभी पार्श्वों से जब मुक्त कर लेते हैं तो हमको अपनी सर्वोच्च चेतना का अनुभव एकाएक होने लगता है तो इस सर्वोच्च चेतना के अनुभव के लिए कोई विशेष अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं है लेकिन हमको इसका सतत चिंतन करना जरूरी है कि मैं चेतन स्वरूप हूँ और सब कुछ मेरा ही स्वरूप है तो इसमें हमने जो आरंभिक रूप से जो सूत्र पढ़े थे उनका हम संक्षेप में वाचन कर लें और उनका अति संक्षेप में उनको पढ़ते चलें ताकि उसका एक रिविजन हो जाएगा हमारा हमने सबसे पढ़ा था चैतन्य महात्मा आत्मा का मतलब होता है वो उसकी वास्तविकता जैसे कभी कभी अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो है ना वो जो चिप लगी है वो उसकी आत्मा है एक इसमें चिप आती है वो उसकी आत्मा है आत्मा में से इसकी वास्तविकता है क्योंकि वही जो है उसकी वजह से ये एक मोबाइल है अन्यथा ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा है ऐसे ही जैसे हम अगर कंप्यूटर लें तो पता है इसका हार्ड डिस्क इसकी आत्मा है क्योंकि वही चीज है जिसकी वजह से इसमें जो क्वालिटीज हैं उस क्वालिटी का सबसे बड़ा हिस्सा उसकी वजह से यानी आत्मा का मतलब होता है उसका सत्य उसका स्वरूप या उसका वो हिस्सा जो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है साधारण भाषा में समझने के लिए अन्यथा अंग कुछ नहीं क्योंकि वो सर्वोच्च चेतना सब कुछ है जैसे हम अपने अस्तित्व की बात करें तो हमारे हाथ पैर सिर आंख मुंह गर्दन जबान से लेकर हमारा मन बुद्धि अहंकार तक उसी चेतना का अंश है और वही चेतना अपने आप को इन सब रूपों में बदले हुए हैं जब इस चीज का एहसास होता है तब तो हमको समझ में आता है कि वही चैतन्य ही आत्मा है यानी वही चैतन्य ही आत्मा है और न केवल मेरी आपकी बल्कि हर वस्तु की हर विचार की अंतरिक्ष की समय की और किसी भी कल्पना की या कोई कल्पनातीत वस्तु की यानी वो सत्य है हर किसी का क्षेमराज जी ने उसको थोड़ा सा उल्टी तरह से समझाया था था कि यहां पर आत्मा मतलब रूप का रूप कोई सा भी रूप इसको इस तरह कैसे कह सकते हैं क्षेमराज जी की बात को अपन कि जितने भी गहने हैं वो सोना है जितने भी गहने हैं ना जितने भी रूप हैं उन सब में उन गहनों की आत्मा सोना है वो तो स्वर्ण ही है जिसकी वजह से ये गहने अपना स्वरूप लिए हुए हैं वैसे वैसे हम कह सकते हैं हर रूप चैतन्य है चाहे वो इंसान का रूप हो उस कुर्सी का रूप हो पहाड़ का रूप हो अंतरिक्ष का रूप हो चाहे सूर्य चंद्र का रूप हो तो जितने भी हमको नाम रूपात्मक जगत है जो कुछ संसार हमको दिखाई देता है वो मात्र चैतन्य है और उसी सर्वोच्च चैतन्य चे उसका सत्य है तो क्षेमराज जी ने उसको थोड़ा सा उल्टे तरीके से समझाया था कि आत्मा मतलब रूप और चूंकि ये नहीं बताया कि कहां के रूप है ना जर्नरलाइज जितने रूप भिन्न भिन्न रूप वो सभी चैतन्य के स्वरूप है दोनों तरह से एक ही बात समझ में आती है कि संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है या अनुभव में आता है इन पांच इंद्रियों से जो भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो सब कुछ चैतन्य का ही स्वरूप उससे भिन्न और कुछ भी नहीं इस तरह से हमने सबसे पहला सूत्र पढ़ा था चैतन्य महात्मा जिसमें हमको अपना कर्तव्य कुछ भी नहीं मात्र हमको अपने चैतन्य स्वरूप को उगा हटना है इसका हमने एक दूसरा उदाहरण पढ़ा था कि जैसे मिट्टी हटाने से जल अपने आप प्रकट हो जाता है जल का न तो हमको आविष्कार करना है न उसका अनुसंधान करना है वरण जल अपनी जगह वहां पर था अब भी है हमने सिर्फ मिट्टी हटा दी जल प्रकट हो गया मटका फोड़ दिया महान आकाश और घटाकाश एक हो गए। वैसे ही हम अपने जब मान्यताएं धारणाएं विचार फिलॉसॉफी संस्कार इन सब चीजों के बाहर जब आते हैं, तो हमारी अपनी चेतना सर्वोच्च चेतना से अभिन्न है इस बात का एहसास हो जाता है और वही रूप जो आपके आंख के सामने है शिव स्वरूप दिखाई देने लगता इसलिए क्षेमराज जी बोलते थे कि रूप ही आत्मा है हर रूप आत्मा है यानी वही सत्य है और वही सत्य चैतन्य है और चैतन्य ही हर वस्तु का सत्य है हर विचार का सत्य है हर क्रिया का सत्य है हर कल्पना का सत्य है हर कल्पनातीत का सत्य है हर पॉजिटिव का सत्य हर नेगेटिव का सत्य है कभी कभी हमको तो सकता जो नेगेटिव का सत्य कैसे होगा पर नेगेटिव भी चूंकि अस्तित्व में है इसलिए उसका भी सत्य शिव ही है शिव ही है जो पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है नेगेटिविटी में भी है ना उससे जुदा और कुछ है नहीं जिसके हम चर्चा कर सकते हैं जिसको परसीू कर सकते हैं जिसका अनुभव कर सकते हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं वो सब कुछ शिव है और जिसके बारे में बात नहीं कर सकते वो भी शिव तो इस तरह चैतन्य अपने आप में समग्रता है समग्रता चैतन्य है और चैतन्य ही समग्र रूप में है इसको दोनों तरह से जैसा समझा सकते हैं कि चेतन ही समग्र है और समग्र चैतन्य है उससे जुदा और कुछ चीज है तो ये सर्वोच्च विचार है सर्वोच्च धारणा है सर्वोच्च मान्यता है इस मान्यता को हृदय में आत्मसात करना ही शांव हो पाए फिर हम जब ये सब कुछ एक ही है फिर हम क्यों इस भिन्नता की दुनिया में जी रहे हैं क्यों ऐसा है कि हमको वो दिखाई नहीं देता जो है हर गहने में सोना क्यों नहीं दिखाई देता गहना गहना ही दिखाई देता और हम कहते हैं सोने का है हमको विश्वास नहीं आता ऐसे कौन सा रंग चढ़ा हुआ है कि गहना पहचान में नहीं आ रहा है कि सोने का है तो वो है ज्ञानम बंधन भिन्नता का ज्ञान बंधन है भिन्नता का ज्ञान आणोमल पैदा करता है जब हम मान के चलते हैं कि हम एक सीमित शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं और यही शरीर मेरा अपना सत्य है हम एक गलत अहंता लेके जीते हैं अपने शरीर पर अहंता और इस संसार से दूरी ये, ये मेरा नहीं है और इससे अलावा सीमित संसार बन, बना जाते हैं हम अपना एक संसार बना लेते हैं ये मेरा मकान है ये मेरी कुर्सी है मेरा घर है ये मेरी डिग्री है मेरी अकल है इस तरह हम एक अपने आसपास इस शरीर के आसपास एक छोटा सा संसार और बना लेते हैं जिस संसार में हम अहंता झूठी अहंता बना लेते हैं कि मेरा घर मेरी दुकान मेरा व्यवसाय मेरा बच्चा मेरी पत्नी मेरा घर इस तरह हम एक झूठा आवरण अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं। यही कारण है आनोमल का आनोमल में जब हम कहते हैं कि ये मेरा घर मतलब दुनिया के करोड़ों घर को तुमने अलग कर दिया जो नहीं है तुम्हारे और एक घर को आपका मान लिया आपने एक बच्चे को अपना मान लिया करोड़ों बच्चों को अपने से अलग कर दिया एक चीज को आपने अपनी मान ली बाकी चीजों को आपने से अलग कर दिया एक शरीर को अपना मान लिया बाकी शरीर को अपने से अलग कर दिया इस तरह आप आणोमल में बहुत छोटे अरने से निकम में कर्महीन महत्वहीन अस्तित्वहीन से बन जाता, और यही आणोमल है आणोमल के दायरे में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हम कर्मफल के भागी बनते हैं इसी का नाम अगले सूत्र में दिया है योनि वर्ग कला योनिवर्ग का मतलब है माई जब हम कोई कार्य करते हैं तो भिन्नता के ज्ञान के दायरे में करते हैं सब कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा ये मेरी कुर्सी है ये मेरा घर है मेरा मकान है ये मेरे लोग हैं ये पराये लोग हैं इस भिन्नता की जो नजर है जिसमें हमको शिव दृष्टि हमारे छिप जाती है वो माईमल है क्यों? कि यही कारण है हमारे पुनर्जन्म का आणोमल में अपने आप को हम सीमित दायरे में समझते हैं यह हमारे आंतरिक बात है यह हमारे शरीर के भीतर होता है हमारे मन मस्तिष्क और अहंकार के भीतर होता है हमारा अहंकार छा जाता है कुछ चीजों को यह क्रिया हमारे भीतरी है माय मल हमारे बाहर है हमारे नजर में हमारी नजर बिगड़ी हुई है एक चश्मा माया का चढ़ा हुआ है इसलिए दोनों में फर्क है आनोमल हमारे भीतर है इसको परमार्थ सार में समझाया गया था जैसे चावल के ऊपर साल होती साल पर एक छिलका होता है वो छिलका माई मल है और उस चावल के अंदर एक चिपका हुआ एक और उसका कवरेज होता है एक और कवर होता है जो उससे बहुत बुरी तरह से चिपका उस पालक करना संभव नहीं है जैसे गेहूं को भी लो तो गेहूं के बाले में एक बाहर की तरफ एक छिलका होता है जिसको हल्के से कोशिश से बाहर अलग किया जा सकता है लेकिन उसके अंदर भी एक पीले रंग का छिलका होता है जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता वो आनोमल है आनोमल आपके अस्तित्व के साथ एक मेक हो जाता है आपके साथ इतना जबरदस्त चिपक जाता है कि उसको छुड़ाना मुश्किल है जबकि माई उसके बाहर का कवरेज है जो भिन्नता का ज्ञान है तो दोनों में एक मूल फर्क है आणोमल आपके भीतर है माईमल आपके नजर के बाहर आपके संसार में आसपास पास जो आसपास संसार को जिस नजर से आप देखते हो उसमें आप भिन्नता करते हो वो आपका माईमल है और कार्ममल जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें जब दिव्यता नहीं होती दिव्यता की कमी होती है दिव्यता की अनुपस्थिति होती है तब हम उस कार्य को अपने अहंकार से करते हैं जैसे इस बीमार को मैंने ठीक कर दिया इस गरीब को मैंने रोजी रोटी दे दी इसके अलावा ये मैंने इसका धन चुरा लिया मैंने इसकी बारह बजा दी मैंने इसका काम निपटा दिया इस तरह जब मैं अपने अहंकार से कोई कार्य करता हूं वो कारम पैदा करता है जब हम कुछ करते हैं उस करने के पीछे एक भावना होती यही कारण है संत लोग कहते हैं किसी को कार्य करते हुए देख के कोई धारणा मत बना एक आदमी कंबल दे रहा है लोगों को इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो अच्छा कार्य कर रहा है। एक आदमी बुरा कार्य कर रहा रहे आपके नजर में वो बुरा कार्य है लेकिन कोई कतई जरूरी नहीं कि वो बुरा बुराई कार्य है उस कार्य को करने के पीछे की उसकी जो धारणा है वो महत्वपूर्ण है दिव्यता महत्वपूर्ण है कार्य का स्वरूप कम महत्वपूर्ण कार्य का स्वरूप पाप या पुण्य दे सकता है, लेकिन दिव्यता उन दोनों से बचा सकते हैं कार्यमल को हम जितना अच्छा समझेंगे जीवन में कार्य करने की हमारी क्षमताओं का हम उतना अच्छा उपयोग तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारे मन में कभी कभी ये होता है ये काम मैंने बहुत अच्छा कर दिया इस काम को मेरे से ज्यादा अच्छा कोई कर नहीं सकता था कभी कभी हमको अपने ईमानदार होने का गर्व होता है कभी कभी हमको अपने दक्ष होने का एहसास होता है कि ये काम की दक्षता मेरी बहुत अच्छी कभी कभी हमको अपने सुंदर होने का एहसास होता है कभी हमको स्वस्थ होने का एहसास और उसके बाद में हम कोई कार्य करते हैं तो हम उस अहंकार से करते हैं जब किसी के सामने खड़े होते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं हमारी हाइट अच्छी है हमारी आवाज बहुत अच्छी है हम लोगों से बात बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी दक्षताओं को मानकर फिर हम कोई कार्य करते उसमें दिव्यता खो जाते हम कोई दान भी करते हैं तो उस दान के साथ भी हमारा अहंकार साथ में जुड़ा होता है क्योंकि हम उस दान के साथ में उस दान के प्रतिफल की कामना हमारे दबे छुपे अंतर्मन में जरूर होती है और हमारे मन में ये भावना प्रबल होती है कि कहीं ना कहीं इस सत्कर्म सद का सदफल होगा पूजा भी करते हैं तो हमारी पूजा अधिकतर कार्मफल को पैदा करती है पूजा करने के साथ ही हम मांगना शुरू कर देते हैं हमारी प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती है बल्कि एक मांग पत्र होती है ये चाहिए वो चाहिए ये नहीं है ये हो जाए ये कैसा हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा हो जाए इस तरीके से हमारे में से अधिकतर हम लोगों की प्रार्थनाएं सचमुच में अदिव्य प्रार्थनाएं हैं या लौकिक प्रार्थनाएं हैं जो प्रार्थना न होके कारमल की जनक जब हमको शुरू शुरू में गुरुदेव कहते थे तुम ईश्वर से जो मांगोगे तुमको मिलेगा तुमको चाहिए धन मांगो धन मिलेगा तुमको चाहे पुत्र पुत्र मांगो पुत्र मिलेगा लेकिन तुम तुम्हारे अकल कहां गई तुम क्या मांग रहे हो तुमको अगर थोड़ी अकल है तो वो मांगो जो टिकेगा तुमने एक लड़का मांगा बच्चा मांगा बच्चा आ गया बुढ़ापे में उसने दुख देना शुरू कर दिया अब तुम कहोगे, बाबा तुमने क्या दे दिया तुमने जो मांगा वही तो दिया तुमने धन मांगा धन आ गया अब सारे रिश्तेदार दुश्मन हो गए लोग चुरा चुरा के ले गए धन धन के लिए तुम्हारी जान ले ली सिर्फ लठ मार दिया अब तुम वो बोलोगे कि ये क्या दिया तो तुमने जो मांगा वही तो दिया सचमुच में सुख शांति आंतरिक स्थिरता इन सब की कोई सांसारिक कीमत हो ही नहीं सकती इसलिए हम जब मांगे तो मांगते वक्त हम ख्याल रखें कि हम क्या मांग रहे हैं इसका विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है कि ध्रुव ने इतना बड़ा राज्य मांग लिया कि मेरे को हजारों वर्ष तक मेरे को सर्वोच्च स्थान दे दो दे दिया लेकिन तक्षण उसके हिसाब तक मैंने क्या मांग लिया कुछ भी मांग लो टिकेगा कब तक जब तक ये सृष्टि टिकी और सृष्टि शंकर का एक पल है एक पल तक टिकी है एक लहर है उस लहर में तो बोलते तो मतलब तो सब सबसे ऊपर के बिंदु पर बिठा दो तो बिठा देंगे लेकिन जैसी लहर नीचे बैठेगी उसके बाद में आपका क्या स्था? इसलिए मांगो क्या ये सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए प्रार्थना जब हम करें ईश्वर से तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना है जो हमारा दर्शन बोलता है त्रिक दर्शन बोलता है कि हमें वो दृष्टि दे दे जिस दृष्टि से तू संसार को देखता है एक वो प्रार्थना है जो दिव्य प्रार्थना है जिससे हम वो दृष्टि मांगे जिस दृष्टि से तू संसार को देखता है जिस दृष्टि से तेरे संसार दृष्टि को देखता है उसी दृष्टि वो इसी दृष्टि मेरे को देता है मैं भी संसार को उसी दृष्टि से देखू तो अभिनेता के दृष्टि से देखता है तू अपने स्वयं के विकास की तरह देखता है क्योंकि तेरी दृष्टि सृष्टि बनाई है तो उससे अलग तो सृष्टि का कोई अस्तित्व तू अपने से अलग तो देख ही नहीं सकता शिव ने सृष्टि बनाई है तो शिव सृष्टि को किस दृष्टि से देखेगा अपने स्वयं के विकास की दृष्टि से देखेगा वैसी दृष्टि मुझे दे तो मैं भी संसार को उसी दृष्टि से देखूं जिस दृष्टि से इससे अच्छी कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती इसके अलावा हमारी कुछ प्रार्थनाएं सामान्य हो सकती हैं पूरे विश्व के कल्याण की वैदिक प्रार्थनाएं हो सकती है हो सकती। सर्वे भवंतु तो सुखी राम सर्वंतु भवंतु तो, तो निरा सबको सुख मिले सब सुखी हूँ व्यक्तिगत कामनाओं से बेहतर है सार्वजनिक कामनाएं और सार्वजनिक कामनाओं से भी बेहतर है ईश्वर दृष्टि इसलिए कार्म समझना बहुत जरूरी है कभी कभी इस बारे में हम में से अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर लोग दिग्भ्रम हो जाते हैं समझ नहीं पाते हैं कि कार्म क्या है हम कैसे करें अच्छा करते हैं तो मना कर देते हैं ऐसा मत करो बुरा करते हैं तो बोले बुरा है तो हम करें कैसे सचमुच में कर्म एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हम सांस तो लेते ही हैं ये भी कर्म है बोलते हैं ये भी कर्म है नहीं बोलते हैं ये भी कर्म है जीते हैं ये भी कर्म है खाते हैं ये भी कर्म है रहते हैं ये भी कर्म है, इसलिए बिना कर्म के हमारा जीवन का अस्तित्व है कर्म हमारे लिए वैसा ही जरूरी है जैसा अस्तित्व हमारा जब तक अस्तित्व है तब तक कर्म है लेकिन कर्म महत्वपूर्ण कर्म है महत्वपूर्ण है उसके कर्म करने के पीछे की जो भावना उसके पीछे की जो हमारी सोच जो उसके पीछे की हमारी जो बोध वो महत्वपूर्ण है अगर हमारा बोध सही है तो कर्म करने की दिशा कभी हमको कार्म मल में नहीं धकेलेगी जब दिव्यता से हम कोई कार्य करते हैं कार्म मल के कीचड़ में नहीं फंसते अर्जुन ने युद्ध किया युद्ध में हत्याएं हुई लेकिन वो कार्म मल से मुक्त था क्यों कि उसने हत्या के लिए हत्या नहीं की किसी की जान लेके उसको कोई आनंद नहीं आ रहा था न उसकी जान न लेने में कोई रुचि थी उसकी रुचि थी अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करना अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और आप को से उस मातृभूमि को दूर करना यह उसका दिव्य कार्य था क्योंकि उसको नैसर्गिक रूप से यह कार्य मिला था और उसको इस नैसर्गिक कार्य को संपन्न करने की जिम्मेदारी थी न करता तो कार्मबल का भागी ही बनता ये कितना अच्छा उदाहरण है कि जहां हमको ऐसा लगता है हत्या न करने से कार्यमल होता है लेकिन हत्या करने से दिव्यता है वहां हत्या हत्या के लिए नहीं की गई वहां उन्होंने अपने रिश्तेदारों की हत्या की लेकिन हत्या के निमित्त नहीं की आ, उसने जमीन के निमित्त की लेकिन फिर भी उस जमीन को व्यक्तिगत जमीन के लिए की उसने उस मातृभूमि की रक्षा की इसलिए उसका सार्वजनिक रुचि थी और उसकी दिव्य जिम्मेदारी थी उसमें उसकी व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं थी व्यक्तिगत रुचि होती तो राजा बन के बैठता लेकिन जैसे ही वो सभी जमीन मिली परीक्षित को राज्य दे के रवाना हो क्या हमको सन्यास लेना लेकिन सन्यास पहले भी ले सकते थे तो लेने को राजी थे तब कृष्ण ने मना किया नहीं सन्यास अभी नहीं परीक्षित अभिमन्यु का लड़का अभिमन्यु का लड़का उत्तरा का पुत्र जो जिसकी रक्षा कृष्ण ने की थी ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने तो उसकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी वो जो गर्भ में ही था उस समय अन्य सबको तो मार दिया था पूरा वंश खत्म हो जाता लेकिन एक ही परीक्षित की रक्षा की थी और परीक्षित ही वो था जो कलयुग का पैदा राजा था कलि का पहला राजा था हा? और परीक्षित ने ही सबसे पहले भागवत कथा सुनी थी और वो सुनने के जगह थी शुक्ताल उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास शुक्ताल में आज भी भागवत लगातार होती है दुनिया भर के लोग जाते हैं भागवत सुनने क्योंकि कलियुग आते ही मति भ्रम होगी थी उसने एक सांप को एक साधु के गले में लपेट दिया था जब उसने मांगा कि मुझे पानी थी पिला पानी पिला जंगल में भटक गया था शिकार कर रहा था प्यास जोड़ के लगी थी साधु की कुटियां मिली साधु के पास गया साधु ध्यान मांगना था उन्होंने कहा पानी दो पानी दो जब उसने इनकार किया तो उसको गमंड हो गया कि मैं राजा हूँ और मेरे को पानी तक नहीं मिला रहा ये उन्होंने एक मरा हुआ सांप दिखा तो उसको उठा के उसके गले में बांध दिया और जैसे वो एक कर्म किया उस साधु का पुत्र जो बाहर खेल रहा था उसने देखा उसको श्राप दीजिए आज से सातवें दिन तेरे को तक्षक साफ काट खाएगा सात दिन की मोहलत तेरी जिंदगी की तरफ जो करना होगी उसके बाद में लाख उसने कोशिश की कि श्राप से मुक्त हो जाऊं लेकिन वो निष्पाप बालक के श्राप से मुक्त नहीं हो सकता अंत में उसको ये बुद्धि हुई सद्बुद्धि आई कि निश्चित रूप से मैंने गलत काम किया लेकिन सात दिन पर्याप्त है मेरे को अपने इस जीवन को सुधारने के लिए तब वो शुक्रा सुखदेव जी की शरण में गया सुखदेव जी ने उसको भागवत कथा सुनाई कृष्ण जी की कथा लीला सुनाई और उस लीला को सात दिन सुनने से उसके हृदय में जो जो भी थे संस्कार सब गलित हो गए और उसको अपनी चेतना का एहसास हो गया अपनी दिव्यता का एहसास हो गया और हो गया। तो समझ में आ गया कि मैं कौन हूं उसके सारे कर्म जड़ सहित नष्ट हो और सातवें दिन उसको तक्षक नाग ने काटा लेकिन वो उसके पहले तैयार हो गया था कि लो काटो क्योंकि उस वक्त वो मौत के लिए तैयार था आज भी गुरुदेव वो बोलते हैं कि धार्मिक वो है जो प्रतिदिन मौत के लिए तैयार है प्रतिदिन जो मृत्यु का इंतजार करता रहा मृत्यु आपका इंतजार कब करती है जब आप उसके लिए तैयार नहीं हो आप अगर तैयार हो तो आप मृत्यु का इंतजार करो जैसे यहां पर आश्रम में अगर जो साढ़े आठ बजे आ जाएगा बाद में आने वालों का इंतजार करेगा अगर वो आदमी मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा होता जाके भैया ले तो फिर मृत्यु को इंतजार करना पड़ता है वो इंतजार कर रहा है मृत्यु का अब जब मौत का टाइम आ गया और तुम तैयार नहीं हो तो फिर मृत्यु इंतजार करती कि चलो आ गया समय आपका लेकिन दोनों में फर्क है जहां हम जीवन मुक्त हुए जहां हमको अपने सच्चे स्वरूप का बोध हुआ उसी क्षण हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। बाकी का जीवन नैसर्गिक प्राण संबंध एक सूत्र है इसमें जो आएगा आगे आने वाला है इसको हम पढ़ेंगे नैसर्गिक प्राण संबंध जिस वक्त हमारे हृदय में चेतना का अनुभव हो गया सर्वोच्च चेतना उसके बाद में हम कर्म फलों से मुक्त हो गए, अब कार्म मल हम में नहीं हो गया हमारे कार्य में दिव्यता आ गई लेकिन उसके बावजूद हमारे जीवन के अंदर सांसें बाकी हैं अभी, पूर्व जन्म के कर्मों के हमको इतना जीवन जीना ही जीना है हमको साहठ की उम्र में समझ में आ गई बात किसी को चालीस की उम्र में समझ में आ गई किसी को पच्चीस में समझ में आ गई लेकिन उसकी जिंदगी अगर अस्सी वर्ष की तो बाकी का जीवन उसको काटना ही तो उस बाकी के जीवन में उसको कर्मफल नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि वो उसका हर कार्य दिव्य हो जाता है जैसे ही उसको आत्मा के स्तर पर जीता है उसका हर कार्य दिव्य जाता है वो दिव्यता से जीता है और कार्मफल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो वही है जीवन मुक्त और वही मृत्यु का इंतजार करता है क्योंकि जानता है कि अब मेरे को सांस गिनना है आज आती हुआ आज आ जाए कल आ रहा हूं कल आ जाए दस साल बाद आ रहा हूं दस साल बाद है उसकी मर्जी मैं आज तैयार हूं और वही व्यक्ति तैयार है जिसने अपने सच्चे स्वरूप को समझ लिया हु इज सेल्फ रियलाइज्ड जिसने अपने आप का सच्चा स्वरूप समझ लिया वो व्यक्ति मृत्यु के लिए हर क्षण तैयार है तो सचमुच में आध्यात्म का मतलब होता है इंसान को मृत्यु के लिए तैयार करना जब वो मृत्यु के लिए पूरी तरह से तैयार है तभी वो आध्यात्मिक जब वो मृत्यु से डरता है भागता है उसको आगे धकाने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक भी उससे है जब हृदय के अंदर सच्चा बोध जाग जाता है फिर मृत्यु का भय समाप्त हो है।, है। तो कार्म मल वो है जो जब तक हमारे हृदय में सच्चा बोध नहीं आता तब तक हम दिव्यता से कोई कार्य नहीं कर पाते और जब हम कार्य कोई करते हैं उसमें जब भी अहंता होती काम मैंने कर दिया मेरे द्वारा संपन्न हो गया तब वो कर्मफल का भागी होता है उस कर्मफल को कुछ उस जीवन में कुछ अगले जीवन में कुछ उसके अगले जीवन में कुछ सौ जन्म बाद कोई दस जन्म बाद उसको भुगत नहीं है म ऐसा है जो ऐसे बीज पैदा करता है जिस बीज से फिर वृक्ष लगता है उससे फिर हाँ, लाखों बीज पैदा होते हैं उससे फिर लाखों वृक्ष लगते हैं यही हमारी जीवन की कथा है कि हम एक काम अच्छा किया हमने लेकिन अच्छा करने की भावना से कि मैंने अच्छा किया इस बीमार को मैंने अच्छा कर दिया अन्यथा मर जाता अब मैंने सत्कार्य के लिए मुझे एक फिर एक धनिक के रूप में जन्म हो गया अब उस धनिक जीवन में मुझसे कई सत्कार्य होंगे और कई दुष्कर्म भी होंगे और उन सत्कर्मों और दुष्कर्मों को भोगने के लिए मुझे हो सकता है और अगले और 100-200 जन्म लेना इस तरह इस जीवन की चक्की का नाश नहीं होता अच्छा आज हम कहां खड़े हैं हमको नहीं मालूम कितने जन्म के पाप हम भोग चुके हैं पुण्य भोग चुके हैं और कितने बाकी हैं और इसी जन्म के कितने बाकी है भी हमको नहीं मालूम। हम ऐसे दलदल में खड़े हैं जहां पर ढेर सारे भोग चुके हैं ढेर सारे भोगना बाकी है और ढेर सारे हम रोज करे चले जा रहे हैं उसमें एडिशन होता ही चला जा रहे हैं जिनको जैसे इस प्रकार से जैसे पेंडिंग वर्क बढ़ते चला जाता है इसी प्रकार की ये हमारा सब पेंडिंग वर्क है कि हमको इतने इतने कर्मों के फल भोगने ही हैं भोगने ही हैं भोग नहीं ये सारा पेंडिंग वर्क होता ही चला जाता है हम ऐसे दलदल में फंसे में जहां से निकलना मुश्किल है क्योंकि जितना निकलने की कोशिश करते हैं नए कर्म हो जाते क्या इससे निकलना असंभव है बिल्कुल बिल्कुल गीता हो उपनिषद हो ब्रह्मसूत्र हो सभी एक मत से कहते हैं कि जैसे ही तुम्हें अपने सर्वोच्च चेतना के स्वरूप का भान होता है आपके कई जन्मों के वो कर्म जो अब तक फलित नहीं हुए हैं, जिनके फल आपने अभी तक नहीं भोगे वो बीज सहित नष्ट हो जाते और नष्ट ऐसे होते हैं जैसे धरकती हुई आग में एक का फॉयल आता उसको आप फिर से नहीं खोज सकते आप उस रुई के फॉयल इस तरीके से वो नष्ट हो जाते और यही बात उपनिषद भी बोलती है कि ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में आपके समस्त कर्म क्योंकि हमने पता नहीं हजारों जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं उनमें से कुछ एक छोटा सा हिस्सा प्रारंभ के रूप में आज वर्तमान में आपके सामने है जिसका कुछ हिस्सा हम भोग चुके हैं कुछ पता नहीं हमको बुढ़ापे में क्या भोगना है लेकिन उसके अलावा हमारे लाइब्रेरी में क्या क्या रखा हमको यही नहीं मालूम कि हमारा बहुत बड़ा भंडार है कर्मों का जिस कर्मों के भंडार को अगर आग लगानी है तो एक ही अग्नि है जिससे कर्मों के सारे बीज सारी लाइब्रेरी नष्ट हो जाएगी और वो है हमारी सर्वोच्च चेतना की अग्नि सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस की अग्नि ज्ञान की अग्नि और यही कारण है कि हम उस ज्ञान मार्ग की वकालत करते हैं तो कर्म फल एक ऐसी चीज है जो से हम आसानी से बाहर नहीं निकल सकते बिना ज्ञान के कर्मफल से मुक्त होना मुश्किल क्यों कि कर्म से कर्म होते ही चले जाते हैं कर्म से कर्म होते ही चले जाते हैं कर्म कैसा है रक्त बीज की तरह से हमने उसमें पढ़ा था चंडीपाठ में कि एक राक्षस था प्रतीक स्वरूप है वो बात भी कि उसको जब मां नष्ट करती थी तो उसके ढेर सारे रक्त की बूंदें नीचे गिरती तो हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता उनको फटाफट सबको नष्ट करती थी तो हर एक में से और बूंदे गिरती थी और वो फिर नया राक्षस पैदा होती तो राक्षसों हो की सेना पैदा हो गई एक ही राक्षस से वो रक्त बीष्ट था उस राक्षस का नाम यही है कर्म एक कर्म से कई और कई कर्मों से कर्मों का जखीरा खड़ा हो जाता है यह बिल्कुल सत्य है आप कभी गहराई से सोचो तो समझ में आ जाएगी बात कि अगर एक अच्छा कर्म करा और उससे अच्छा भी जन्म मिल गया तो उस अच्छे जन्म में भगवान जाने क्या क्या हो जाएगा हमसे और फिर अच्छे जन्म के अहंकार में तो भगवान जाने बुरे कर्म कितने हो जाएंगे हमसे और उन फिर बुरे और अच्छे कर्मों को भोगने के लिए अलग अलग न जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे इस तरह हम उन जन्मों से जन्म जन्म से जन्म उन सब के बीच में ऐसी जगह खड़े हैं जहां आज हम उन सब से मुक्त हो सकते हैं एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां अपनी दिशा बदल सकते हैं हम उस घट्टी से चक्की से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि पूरे चक्र में बहु मुश्किल से एक ऐसे बिंदु पर खड़े हैं जहां से बाहर जाने का रास्ता है इतना बड़ा चक्र है इतना बड़ा चक्र है इतना बड़ा चक्र है कि उसके चक्र का चक्र लगाते लगाते लगाते लगाते हमको हजारों बरस बीत जाते और उस बिंदु पर आए और उस बिंदु से अगर फिर से आगे बढ़ गए तो उस वापस उस बिंदु पर आने में फिर हजारों बरस लग जाएंगे हम लोगों को यह बात बहुत गहराई से समझ में आ जाना चाहिए जिसको समझ में आ जाती वही इंसान है अन्यथा इंसान गलती से बन गया है क्योंकि सचमुच में इंसान होने का एक ही मकसद है कि हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां से उस चक्र से बाहर आ सकते अन्यथा उस चक्र में फिर से अगर चले गए तो फिर क्यों बने इंसान क्या फायदा मिला इंसान फिर उसी जगह जाना था तो फिर छिपकली भी जाती उसी जगह कुत्ता भी जाता उसी जगह गधा भी जाता उसी जगह फिर तुम्हारे को क्या फायदा मिल गया एक विवेक शक्ति दी उसका अनुपयोग कर दिया यानी तो ऐसा हुआ कि यात्रा में गए भूखे प्यासे वापस आ गए और हजार रुपए जेब में वापस ले आया खानदान नहीं खाया और आके मर गए तो फिर तुम्हारे को धन दिया था किस काम का हमको एक विवेक नाम का धन दिया जिस धन के द्वारा हम उपयोग करके हम इस भयंकर दुष्चक्र से बाहर आ सकते कर्मों के फल को भोगते भोगते भोगते भोगते हजारों बरस बीत गए अब वो समय आ गया है कि जब उनमें आग लगा सकते अब नहीं भोगना इनकार कर सकते हैं कि मेरे को अब कर्म फल नहीं भोगना इसलिए शंकराचार्य जी बोलते थे कि एक साधन चतुष्टय है जिसके अपन एक बार अपने बात भी करी थी कि हम एक बार चर्चा करेंगे कि चार बातें अपने जहन में रख लो चार बातें दीवाल पर लिख लो कि मेरे को अब कर्म फल भुगतने की इच्छा नहीं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बस दीवाल पे लिख लो कि मेरे को अब कर्म फल नहीं भुगतना कोई अच्छे अच्छे कर्म का को कोई अच्छा फल भी नहीं लेना मैंने कोई सत्कर्म किया तो माफ करना मेरे को उसका कोई फल नहीं चाहिए और तो मैंने दुष्कर्म किया तो माफ करना मेरे को उसका भी अब फल नहीं चाहिए कान पकड़ पाऊं गलती होगी लेकिन आप करूंगा लेकिन मेरे को सत्कर्म का भी फल नहीं चाहिए दुष्कर्म का भी फल नहीं चाहिए मेरे को कोई फल नहीं चाहिए मेरे को अपना विवेक जागृत करना है और अपनी चेतना से रिश्ता जोड़ना है और मेरे को इस चक्र से बाहर आना है अपने ऐसे बिंदु पर खड़े हैं से चौराहे है पर खड़े हैं जहां से किसी भी क्षण हम वापस फिसल के उस चक्र में घुस जाएंगे जैसे ही मृत्यु आएगी उस मृत्यु के क्षण आपकी चेतना आपकी भावना आपके विचार क्या मुक्त है नहीं तो फिर आप चलिए फिर वही लाखों जन्मों का फेरा लेकिन उसके पहले अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि भैया आप कम मृत्यु आए और मेरे को इस चक्र के बाहर ले जाए क्योंकि हम उस चक्र से अलग जाके खड़े हो गए अब हम इंतजार कर रहे हैं मुक्ति का जैसे ही वो मुक्ति मिलती है इस शरीर से वो मेरी स्थायी मुक्ति हो जाएगी क्योंकि अंतिम बंधन आप शरीर कर उसी का नाम है नैसर्गिक प्राण संबंध जो कुदरती रूप से या मेरे प्रारब्ध कर्मों की वजह से प्राणों से शरीर का जो संबंध है वो जब तक है तब तक मेरे को इसको निभाना है लेकिन जैसे ही ये प्राण संबंध छूटता है तो मेरा इस दुष्चक्र से भी संबंध छूट जाएगा तो मैं बाहर आके खड़ा हूं इंतजार कर रहा हूं कि कब मृत्यु मेरा वर्ण करे और कब मेरा प्राण हरे ताकि मैं इस चक्र से बाहर आ जाऊं उसी का नाम है जीवन मुक्ति वही व्यक्ति जीवन मुक्त है जो जीते जी अपने सच्चे स्वरूप को पहचान ले बाहर आके खड़ा दे और इंतजार करें मृत्यु का मृत्यु उसका इंतजार नहीं करें अन्यथा मृत्यु उसका इंतजार करती है कि कब इसको चक्र में वापस है इसलिए योनि वर्गह कला शरीरम बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है हमको यह समझा देता है कि कहां हम गलती करते हैं हर कर्म करने के पीछे जो भावना है वह हमको समझा जाता है फिर उसके आगे उसने बताया ज्ञान अधिष्ठान मात्र का हम बेवकूफ क्यों बन जाते हैं उल्लू क्यों बन जाते हैं विवेक शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करते जेब में से वो पैसे बाहर क्यों नहीं निकालते जो हमारे पास हैं जो हमारी प्रॉपर्टी है जो हमारा अधिकार है हम उसके द्वारा उस धन का उपयोग कर, कर सकते हैं विवेक नाम का धन ना है हमारे पास उस धन का हम उपयोग क्यों नहीं करते क्यों कि मात्र आपको धन का उपयोग करने नहीं देती मात्र क्या है से हमने पढ़ा क्रिएटिव वेव ऑफ दी कॉन्शियसनेस चेतना के समुद्र में जो ऊपर उठने वाली लहर है पिछली बार अपन ने पढ़ा था मंत्र विर्यानुभव, महारथ यानी इस महान चेतना के समुद्र में लहरें हैं एक लहर का नाम है भारत देश तो एक लहर का नाम है अमेरिका तो एक लहर का नाम है रामलाल तो एक लहर का नाम है श्यामलाल एक लहर का नाम है एक एक लहर का नाम है दो तो एक लहर का नाम है उसकी जितने संसार में जितने नाम हैं जितने रूप हैं वो सब चेतना के समुद्र में लहर है और वो लहर उठी है तो उसको उठाने का काम किया है मातृका ने और वो लहर अपने आप जब वापस बैठ जाती तो उसको नीचे वापस विलीन करने का काम है मालिनी का इसलिए मात्रका और मालिनी दोनों स्वातंत्र शक्ति की वो दो हिस्से हैं एक है क्रिएटिव पावर दूसरा है डिस्ट्रक्टिव पावर जिसको हम कहते हैं कि शिव के जो पांच कार्य हैं उसमें जो क्रिएशन किया और क्रिएशन की दिशा में आपको उस चेतना के समुद्र से ऊपर उठा के दूर किया ये काम था मात्रका का मात्रका ने उस चेतना के समुद्र से आपको दूर किया और वही मात्र का आपको समय से पहले विलीन होने से रोकती। वो बोलती है कि जब सब कुछ विलीन होगा तब तुम भी विलीन हो जाना अभी तो इस खेल के हिस्से बने रहो लेकिन योगी बोलता है नहीं मेरे को तुम्हारी चाल समझ में आ गई मेरे को इस खेल में अब और दुख नहीं उठाना मेरे को उस महारत का हिस्सा बनना और इससे मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और जैसे ही वो निश्चय करता है तो वो शक्ति जो उसको दूर ले जा रही थी केंद्र से दूर ले जा रही थी महारथ से दूर ले जा रही थी वही शक्ति अब उसको ससम्मान वापस केंद्र में लेकर के आती है। इसी का नाम है शाक्तोपाय इसलिए महारथानुसंधान मंत्रवीरयानुभव एक कड़ी है शाम्भ और शाक्तोपाय हालांकि शांभव उपाय के अंतर्गत लिखी है लेकिन सभी टिप्पणीकारों ने बोला कि यही शाक्तोपाए और शाम्भूपाए के बीच की कड़ी है ये ब्रिज है जो आपको एक तरफ बताता है शाम्भूपाए का सर्वोच्च हिस्सा तो दूसरी तरफ आपको शाक्तोपाया भी समझा देता है यानी हम ध्यान भी करते हैं थोड़ी देर बैठ के तो यही ध्यान होना चाहिए हमारा कि हम चेतना के समुद्र की लहर है और जितने विचार हमारे मन में आते हैं वो भी सब चेतना के समुद्र की लहरें आते हैं चले जाते हैं आते चले जाते हैं और उन लहरों के बीच में जैसे ही वो जब नीचे चले जाते हैं तो क्या बचता है वही चेतना जैसे ऊपर आते हैं तो एक रूप कहीं कुर्सी बन गई तो कहीं घड़ी बन गई तो कोई, तो कोई इंसान बन गया तो कोई गधा बन गया कोई उल्लू बन गया कहीं जमीन बन गई कहीं तारे बन गए सारा हर एक की अलग हर लहर की कोई अलग अलग आयु है सूर्य की भी आयु है चंद्र की भी आयु है आपकी आयु मेरी भी तिलंगे की पतंगे की भी आयु है तो हर चीज की एक आयु है विचार की भी आयु है एक क्षण की भी एक आयु है तो हर चीज की एक आयु है हर विचार की हर समय की एक आयु है तो उस आयु तक वो अपना वो स्वरूप धारता है उसके बाद में वो वापस जाता तो यही मात्रका और मालिनी का एक खेल है और इन दो खेलों के बीच में जब मात्रका अपना काम कर चुकी मालिनी अपना काम कर चुकी तो उन दोनों के बीच में एक संधि है उस पर ध्यान केंद्रित करना ही शाक्त तो है जिस समय वो लहर नीचे बैठ गई फिर एक नई लहर के रूप में वो कुछ और बन के निकलती हम कई बार अपन इन बात को और जितनी बार समझेंगे उतनी बार कम है क्योंकि उसका बोध तभी गहरा होता चला जाएगा कि एक सोना है उसको पिघाला एक गहना बनाया फिर पिघाला फिर दूसरा गहना बनाया उस गहने की एक आयु है कभी कभी उस गहना को आप सौ साल तक डब्बों में पड़ा रहता है या हाथ में पड़ा रहता है और कभी कभी मौका आता है कि साल भर पसंद नहीं आया दूसरा बन जाता कभी कभी बनाने के तुरंत बाद कारीगर कोई पसंद नहीं आया फिर से बना दिया उसने इसलिए हरेक की एक आयु लेकिन इन सबके बीच में जब भी वो गहना गलाया जाता तो फिर से सोना का रूप धार लेता इसलिए अगर हम उन दो गहनों के बीच में ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमको स्वर्ण पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा ऐसी दो घटनाओं के बीच में ध्यान केंद्रित करेंगे एक घटना घटी और दूसरी घटना उसी घटना से उसी चेतन से बनी उन दोनों के बीच में चेतन इस तरह हमने पिछली बार पढ़ा था कि चेतना के महासमुद्र में जो लहरें बनती हैं वही हमारा अस्तित्व है और इस बीच में हम इनकार कर सकते हैं कि हम अब इस लहरों के खेल से मुक्त होकर हम महासमुद्र का रूप ले ले सकते और उसके लिए हमको इस कार्म मल की चाल चाला के समझना चाहिए तो ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का जो भिन्नता का ज्ञान परोस्ती है वह है हमारी इंद्रियां और उस इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं भिन्नता का ज्ञान वो भिन्नता का ज्ञान परोसने वाली है जो आपको नशे में डाल देती है वो है मात्र का जो मात्र का आपको एक उस नशे में डाल देती है जिस नशे में आप उस बिंदु को भूल जाते हो जहां से आप अलग हो सकते क्यों क्योंकि मात्रा का की जिम्मेदारी एक ही है इस संसार को चलाए रखने की इस खेल को चलाए रखने की शिव बोलता मुझे भुला दो कि मैं कौन हूं और आप फिर उसी चक्र में आगे बढ़ जाते और पीछे है पछताते हैं भागवत जी में लिखता है कि बच्चा जब फिर से योनि में आता है पेट में आता है तो पछताता है जब उल्टा लटका होता है पेट में तो उसको सब स्मृति होती है कि मैंने क्या क्या कर्म की किस कर्म के आधीन मेरा ये जन्म हो रहा है अब मेरे को क्या क्या भुगतना है बहुत विलाप करता है बहुत दुखी होता है पढ़ना कभी भागवत जी में लिखा है ये बात कि मां के पेट में बच्चा क्या विलाप करता है पूरे समय विलाप करता है कि मैंने क्या क्या करूं उसके उस वक्त पूरी स्मृति होती है उसके कई जन्मों की स्मृति होती है उसके मेरे क्या क्या कर्म थे क्या क्या भुगतने बाकी हैं और इस जन्म में क्या क्या भुगतूंगा मां के पेट से बाहर आते क्या भुगतूंगा वो सारी स्मृति जन्म के साथ समाप्त और उसके बाद में वो भोग शुरू हो जाता है ये मात्रका का खेल है ज्ञान अधिष्ठानम मात्रका। तो भिन्नता का ज्ञान परोस्ती है मात्रका, का आपके स्त्री पर डंडा लेके खड़ी रहती है अज्ञाता माता और वो आपको सदा आपकी मुक्ति का मार्ग रोकती है अगला सूत्र है कि क्या हम इससे मुक्त हो सकते हैं अगर हमको क्षणभर में मुक्त होना है अगर हमें उत्ती योग्यता है उद्यमों भैरवा हम यही क्षणभर में बैठे बैठे अपनी चेतना के आवरण को हटा दे, तोड़ दें विस्फोट कर दें हटा दें सब कुछ मान्यताएं धारणाएं विचार आस्थाएं सब कुछ हटा दें मोह के सारे बंधन तोड़ दें और क्षणभर में हमारी चेतना प्रकट हो सकती उस चेतना के प्राकट्य को बोलते हैं उद्यमों भैरव उद्यम का मतलब होता है एकाएक प्रकट होना इरप्शन जैसे जमीन में से जल का स्रोत फूट पड़ता है इस तरह उद्यम का मतलब होता है एकाएक पैदा हो जाना एकाएक आयक इरप्ट हो जाना एकाएक फूट पड़ना और क्या फूट पड़ता है भैरव स्वरूप भैरव स्वरूप क्या है भैरव स्वरूप वो है वो दृष्टि है जिस दृष्टि से शिव संसार को देखता है। भैरव स्वरूप वही है भैरव भाव वही है भैरव मुद्रा वही है भैरव मुद्रा का प्रयास करना है तो हमने इसी में पढ़ा है कि आप अपने आप को अपने केंद्र में स्थापित कर लो और इस शरीर को कार्य करते हुए देखो हम स्थिर हैं इस केंद्र में और इस शरीर को कार्य करते देख रहे हैं ये बोल भी रहा है रो भी रहा है हंस भी रहा है खा भी रहा है बीमार भी पड़ रहा है लोगों से बातें कर रहा है संसार के काम कर रहा है सब करो कुछ रोक नहीं है लेकिन वो केंद्र में बैठ के इस सब नाटक को होते देख रहा है और इसी का नाम है भैरव मुद्रा तो उद्यम भैरवा का मतलब होता है कि एकाएक वो भैरव भाव प्रकट हो जाए एकाएक आपको सब समझ में आने लग जाए ये सब कुछ क्या है संसार।, संसार मेरा ही विकास ये बात उसको समझ में आ जाए तो एकाएक जब समझाते उसका नाम उद्यमों उस भेरवा उसके लिए अपनी चेतना को एकाएक तीर की तरह ऊपर उठाया जाता है पूर्ण प्रयास से जब हम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं इसका नाम है एक्टिव मेडिटेशन या सक्रिय ध्यान सक्रिय ध्यान में हमारी कंसंट्रेशन का जो पैनापन है वो महत्वपूर्ण है जो हमारे सभी गुरुदेव बोलते हैं उसके अंदर आपके कंसेंट्रेशन में एक पैनापन होना चाहिए कि आपकी दृष्टि के अंदर एक पैनापन होना जरूरी है जो आप एक कण को भी देखो तो उसमें आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लग जाएगा अगर हमें यह योग्यता नहीं है तो हमको शाक्त पाए के सारे तरीके से फिर हमको यहां तक आना पड़ेगा तब उद्यम लेकिन अंतिम रूप से यही है अंतिम मुक्ति उद्यमो भैरव से ही है भैरवभाव पैदा होने से है। इसके सिवा कोई अंतिम मुक्ति नहीं है लेकिन अंतिम मुक्ति की स्थिति आज आपकी नहीं है तू स्थिति तक आप शाम्भव पाए के द्वारा अपने आप को ला सकते हो और जैसे ही करोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा शाम कि चेतन मात्मा क्या है सब कुछ संसार क्या है क्यों कि भैरव दृष्टि फिर मिल जाएगी भैरो दृष्टि क्या है वही दृष्टि जिससे तू संसार को देखता है वही हमारी प्रार्थना भी तो हमने अभी पढ़ा है चेतन ज्ञानम बंधन योनिवर्ग कला शरीर ज्ञान अधिष्ठान मात्रा उद्यम भेरवा इस तरह ये रिविजन मैंने पांच सूत्रों का कर लिया फिर हम अच्छी तरह से समझ लें अगले एक दो मिनट में कि ये तीन जो आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन है या मोटे तौर पर जो तीन बातें अलग अलग करी गई हैं शाम हो पाए शब्द तो पाए और आणवो पाए इसका बार बार दिमाग में स्थिरता से समझ आ जाना जरूरी है ना शाम वो है जहां हम वहीं खड़े हैं जहां हमको जाना है हम अपने टारगेट पर ही खड़े हैं। खाली हमको अपना टारगेट देखना है जैसे कोई आपको पट्टी बांध के ले जाए दिल्ली में और मालूम पड़े कि दिल्ली में खड़े और दिल्ली तो जाना था तो फिर कहीं जाना ही नहीं है वहीं पर आप खड़े हो तो आप आपके टारगेट पे खड़े हो लेकिन अपने आपके स्वरूप को पहचानना है कि आप वास्तव में कहां खड़े हैं आप जहां खड़े हो वहां उस जगह के बारे में आपको जानकारी लेना है कि जहां जाना था वही तो है हमको अपनी चेतना को पहचानना था और वास्तव में हम जिस जगह खड़े हैं वहां हमारी चेतना प्रबलता से आपको बता देगी कि मैं कौन और सचमुच में कौन है ऐसा व्यक्ति जो आप स्वयं के अस्तित्व को इनकार करें अगर आप कहते हो कि हां मैं तो हूं इसका मतलब आप अपनी चेतना को स्वीकार कर कोई मुर्दा तो नहीं बोलता कि मैं तो हूं आप बोल रहे हो कि मैं तो हूं यानी आप अपनी चेतना को स्वीकार कर और यही चेतना वो घटाकाश की तरह छोटी सी छिपी हुई आण उपाय के कारण छोटे से क्षेत्र में सीमित सी लेकिन वही महान आकाश का हिस्सा है बस ये बात समझ में आ जाती है जिस वक्त हम अपनी चेतना के सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं प्रतिभिज्ञा कहती है कि जानकारी भी पर्याप्त है लेकिन इस जानकारी को जहन से जाने नहीं दें। प्रतिभिज्ञा का मतलब होता है सिर्फ जानकारी से मुक्त इससे ज्यादा गुरु कृपा क्या हो सकती आपको यह भी नहीं कह रहे हैं कि हाथ पैर लंबे करो आंख बींचो ऐसा बैठो वैसा करो माला जपो पानी चढ़ो किसी तरह का कोई नाक बंद करो सांस लो इधर उधर करो कुछ भी नहीं बोल रहे कुछ भी नहीं करना है अब वही हो जहां जाना है तो फिर आपको क्या करना है कुछ भी नहीं करना है इससे बड़ी क्या प्रभाव सकती लेकिन प्रतिभिज्ञा के के बाद हम अपने दिमाग को साफ तो कर लें कि शिव ने शिव शक्ति ने मिलके सदा शिव रूप लिया सदा शिव से ईश्वर से शुद्ध विद्या वहां माया स्वतंत्र शक्ति से माया आई माया ने अपना जाल फैलाया कला विद्या राग काल नियती हमारे आंखों के सामने बांधी जीव बना जीव चेतना बनी उसको हमने नाम दिया पुरुष बाकी जो कुछ बना वो प्रकृति हम लोगों को प्रकृति से इंटरेक्शन करने के लिए क्या दिया उसने हमारे कर्म कर्मेंद्रिय दिए जिससे हम कुछ कर सके ज्ञान ज्ञानेंद्रिय जिससे हम जो कुछ करें उसका परिणामों को जाँच सके उसके बाद करने के लिए हमको एक प्लेग्राउंड बना दिया पाँच महाभूत कर्मेंद्रियों के लिए हमारे को फूड दिया उनका नाम से पाँच तर्मात्राएँ जो इन कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को भोजन देती है आंख को भोजन देता है रूप कान को भोजन देता है शब्द जीवान को भोजन देता है रस चमड़ी को भोजन देता है स्पर्श तो ये पांच तन्मात्राएं तो पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच महाभूत पांच तन्मात्राएं इस तरह BCA हो गए, मन-बुद्धि अहंकार जो हमारे इंटरनल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो जितनी जानकारी आती है इधर से उधर से उधर से वो मन उसको सेंट्रली प्रोसेस करता है और डायरेक्ट करता है हमारे कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को कि आगे क्या करना है ठीक वैसे ही जैसे एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के अंदर आगे के एक्शन को डायरेक्ट करता है जो डाटा उसको मिलते हैं उस डाटा के आधार पर वो एक्शन तय करता है तो इस तरह से हमको मन बुद्धि अहंकार हमारा एक्सी पी है और यही छत्तीस तत्व हैं जब हमको यह समझ में आ जाता है कि यही छत्तीस तत्व हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है तो ये प्रत्यभिज्ञा ही मुक्ति है इस प्रत्यभिज्ञा, कुल और क्रम तीन मुक्ति के तरीके हैं काश्मीर शिव दर्शन तो में तो प्रत्यभिज्ञा में ज्ञान ही पर्याप्त है और कुल में आपको हर कण में ईश्वर देखे और ईश्वर में हर कण दिखे अगर ईश्वर की मूर्ति भी देखो तो उसमें सारा ब्रह्मांड दिखे और एक रेत का कण भी हो तो उसमें आपको सारा ब्रह्मांड दिखे क्योंकि कोई फर्क है नहीं ये यह एकाएकुल का मतलब होता टोटल टोटल का मतलब होता है इन टोटेलिटी आपको ईश्वर के दर्शन हो समग्रता से ईश्वर का दर्शन हो सब जगह तो वो मुक्ति है और तीसरा है क्रम है क्रमबद्ध विकास हो आपकी चेतना का उसमें समय की जरूरत है उसके अंदर जो कुछ हम देखते हैं उस पर चिंतन करने की जरूरत है कि कुर्सी है वो कुर्सी का वास्तविक स्वरूप क्या है मैं अलग हूं ये कुर्सी अलग है कुर्सी से मैं कुछ भी जुड़ा नहीं हूं फिर भी मेरी अपनी से क्यों लगती है ये चिंतन आपको मुक्त कर सकता है इसका नाम क्रम इसलिए प्रत्यभिज्ञा कुल क्रम ऐसे तीन विधियां हैं इसमें प्रतिभिज्ञा मात्र ज्ञान के द्वारा इसलिए हो पाए सबसे आसान है और सबसे कठिन सबसे आसान इसलिए कि आपको इसके लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना है कोई एक्शन नहीं लेना है और सबसे कठिन इसलिए कि इसमें आपकी नजर का जबरदस्त पैनापन होना जरूर अपन इन सूत्रों को और आगे एक बार जैसे सबकी इच्छा थी कि अपन एक बार रिवाइज करेंगे अपन चाहते थे कि 11 सूत्र तक कर लें लेकिन समय इतना है नहीं और चूँकि अपन इस मोह से भी छुट नहीं पाते हैं कि जिस चीज को समझ रहे हैं उसको ठीक से समझ के आगे बढ़ें <laughs> इसलिए हो सकता है कि एक आध दो हफ्ते ज़्यादा लगे लेकिन निश्चित रूप से उन्हीं सूत्रों को जब फिर से पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया बोध जरूर मिलता है इसलिए हमने आज पाँचों सूत्रों को ही पढ़ा अगली बार छठे सूत्र से हम फिर शुरू करेंगे